भारत की महान विभूतियां, विभूतियां। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो विभाग द्वारा प्रस्तुत है 10 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए भारत की महान विभूतियों पर आधारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम सरोजिनी नायडू भारत कोकिला सरोजनी नायडू की गणना उन वीर नारियों में की जाती है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया उनकी कविता की कोमलता और उनकी मधुर आवाज के कारण ही गांधी जी ने उन्हें भारत की बुलबुल और भारत कोकिला जैसी उपाधियों से सम्मानित किया सरोजनी नायडू ने अपनी मधुर और मीठी आवाज से देश की जनता में आजादी की उमंग जगा दी देश की आजादी के लिए उन्होंने महिलाओं को भी ललकारा सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ इनके पिता अघोरनाथ চট্টোপাধ্যায় जाने-माने व्यक्तियों में से थे वो ग्रीक अंग्रेजी हिंदी संस्कृत बंगला आदि कई भाषाओं के अच्छे जानकार थे इनकी माता बरदा सुंदरी बंगला भाषा में कविता लिखती थीं छुटपन से ही सरोजिनी के जीवन पर विद्वान माता-पिता की योग्यता का बहुत प्रभाव पड़ा रोहिणी की मां देख लेना एक दिन मेरी बेटी बहुत बड़ी गणितज्ञ बनेगी नहीं जी वो तो एक सफल कवयित्री बनेगी भला वो कैसे उसकी काव्य प्रतिभा को मैंने देखा है लेकिन उसकी रुचि तो गणित में है भले ही गणित में उसकी रुचि हो लेकिन वो बनेगी तो कवयित्री ही अरे कवयित्री क्यों वो तो गणित के क्षेत्र में अपना नाम ऊंचा करेगी वो कैसे अरे गणित में उसकी तीव्र बुद्धि इसका प्रमाण है और फिर मैंने तो उसकी गणित की कॉपी भी देखी है कुछ भी हो लेकिन मैं तो उसे कवयित्री के रूप में ही देखना चाहती हूं मां मां अम्मा बाबा कहां है <laughs> अरे बाबा आप यहां हैं मैं तो आप ही को ही ढूंढ रही थी लो सरोजनी से तुम खुद ही पूछ लो बेटी जी जानती हो तुम्हारी मां क्या कहती है क्या बाबा तुम्हारी मां कहती है कि तुम बड़ी होकर कविता लिखोगी हो <laughs> और तुम्हारे पिता कहते हैं कि तुम्हारी रुचि गणित में है अब फैसला तुम ही पर है बेटी हां बेटी मां मां मुझे तो गणित भी अच्छा लगता है और कविता भी <laughs> मां की इच्छा थी कि उनकी बेटी कवित्री बने और पिता चाहते थे कि सरोजनी गणितज्ञ बने लेकिन एक दिन गणित का सवाल करते हुए बालिका सरोजनी कुछ उलझ गई सवाल हल करते-करते उसने गणित की कॉपी में ही एक लंबी कविता लिख डाली और गणित की वो कॉपी जिसमें बालिका ने कविता लिखी थी पिता के हाथ लग गई सरोजनी सरोजनी सरोजनी कहां है जी बाबा मैं यहां हूं सरोजनी बेटा ये क्या है अरे बाबा ये तो गणित की कॉपी है ओफो गणित की कॉपी तो है लेकिन इसमें तो कविता लिखी है अब वो वो बाबा बस ऐसे ही लिख दी थी अरे सरोजनी की मां देखो तो सरोजनी ने कितनी सुंदर कविता लिखी है अरे देखू तो? हा, हा, देखो तो हां हां देखो मैं कहती थी ना कि सरोजनी कवित्री ही बनेगी ये कविता उसी का प्रमाण है हां फिर तो बालिका सरोजिनी का झुकाव धीरे-धीरे कविता लिखने की ओर बढ़ने लगा प्राकृतिक दृश्यों को देख उसका कवि हृदय गुनगुनाने लगता सरोजिनी नायडू के पिता चाहते थे कि सरोजिनी मैट्रिक की परीक्षा पास करे पढ़ने के लिए सरोजिनी को मद्रास भेजा गया मैट्रिक की परीक्षा में सरोजिनी नायडू ने प्रथम स्थान प्राप्त किया मैट्रिक की परीक्षा के साथ-साथ वो कविता भी लिखती रहीं 12-13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने 1300 पंक्तियों की लेडी ऑफ द लेक नाम की कविता अंग्रेजी में लिखी 15 वर्ष की उम्र तक उन्होंने अनेक कविताएं लिख डाली सरोजिनी की इस अद्भुत प्रतिभा से खुश होकर हैदराबाद के निजाम ने उन्हें 4200 रुपए सालाना वजीफा दिया और इसी वजीफे से 1896 में सरोजिनी को इंग्लैंड पढ़ने भेजा इंग्लैंड में रहकर भी सरोजिनी नायडू ने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ कविता लिखना जारी रखा इंग्लैंड में 3 वर्ष पढ़ने के बाद वो भारत लौट आईं भारत लौटने पर 19 वर्ष की आयु में ही डॉ गोविंद राजालू नायडू से उनका विवाह हुआ विवाह के बाद भी वो लगातार कविताएं लिखती रहीं और फिर शीघ्र ही एक प्रसिद्ध कवयित्री बन गईं 1902 के लगभग सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आईं उस समय देश में चारों ओर स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया था सरोजिनी नायडू ने भी मातृभूमि की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया फिर जगह-जगह जाकर वो देश की आजादी के गीत गाती और जनता में जागृति लाती कांग्रेस में शामिल होकर उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया वे जहां जातीं वहीं देश की आजादी के लिए भाषण देतीं उनके भाषणों में राष्ट्रीयता की भावना खूट-खूट कर भरी हुई थी जब बंबई और कानपुर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो सरोजिनी ने मंच पर जोरदार भाषण दिया देश की आजादी के लिए जनता को खुली चुनौती दी मित्रों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि देश पर जब भी संकट आएगा भारत की नारियां पीछे नहीं रहेंगी राष्ट्र ध्वज को सदाए ऊँचा ही रखेंगे देश की आजादी के लिए वो सदैव तैयार रहेंगे स्वतंत्रता की लड़ाई में कायरता और निराशा सबसे बड़ा पाप है यदि आप देश की आजादी का सच्चा सपना अपने मन में बसाए हुए हैं तो साथियों आगे बढ़िए और विजय प्राप्त करिए अरे ये कौन है भाषण में इतनी मधुरता इतना आकर्षण अरे सुना नहीं इस आवाज में देशभक्ति की भावना कैसे कूट-कूट कर अरे हां अवश्य ही ये कोई महान देशभक्त हैं अरे कहीं ये वही कवियत्री सुरोजनी नायडू तो नहीं नहीं नहीं नहीं वो भला इस मंच पर क्यों कर आएंगी हां चलो किसी से पूछ लेते हैं चलो आओ आओ कियो भाई साब यह बाहिला कौन है अहे किया आप नहीं जानते यह स्याठों नाइडू है ए? भारत कोंदा स्याठों रोजनी नाइडू है स्याठों जंते पर यह सेलेति सरोजनी फंसे टीर विक जानती के मंच पर है और है तुमने सुना नहीं सरोजनी नायडू किस तरह अपनी कविताओं से अपनी मधुर आवाज से देश की जनता में आजादी की भावना जगा देती हैं हां बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और वास्तव में ही सन 1919 में सरोजनी नायडू ने अपनी जागो नामक कविता सुनाकर भारत की जनता में आजादी के लिए हलचल सी मचा दी उन्होंने भारत की महिलाओं के अधिकारों के लिए कड़ा संघर्ष किया सरोजनी नायडू ने भारतीय नहीं विदेशों में जाकर भी महिलाओं के मताधिकारों का पक्ष लिया विदेशों में इंग्लैंड अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहां की जनता को भारत के प्रति अंग्रेजों के अत्याचारों की बातें बताई सन 1929 में वो भारत वापस लौट आए इन्हीं दिनों देश में जगह-जगह असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था सन 1930 में गांधी जी ने अपने साथियों के साथ नमक कानून तोड़ने की पदयात्रा शुरू की और गुजरात में डांडी नामक स्थान तक गए इसी पदयात्रा को डांडी यात्रा कहते हैं उन दिनों अंग्रेज नमक बनाते थे और उस नमक को वो महंगे दामों पर बेचते थे भारतीय गरीब जनता को नमक जैसी चीज के लिए भी ज्यादा दाम देना पड़ता था गांधी जी ने इस पदयात्रा में समुद्र के किनारे नमक कानून तोड़कर समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू किया गांधी जी की इसी डांडी यात्रा में बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर सरोजिनी नायडू भी पहुंची गांधी जी को सरोजिनी नायडू के पहुंचने की खबर नहीं थी जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने की शपथ ली अरे सरोजनी भारत कोकिला तुम बाबू भला हम स्त्रियां कैसे पीछे रह सकती हैं मुक्तिदाता की जय सरोजनी हजारों स्त्रियों को नमक कानून तोड़ने के लिए तैयार करना भला तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है बाबू पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी तो देश की आजादी में हिस्सा लेना चाहिए हां लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों का इस डांडी यात्रा में शामिल होना यह यह उम्मीद नहीं थी भारत देश के लिए यह गर्व की बात है कि यहां की स्त्रियां भी देश की आजादी के संघर्ष में पूरा सहयोग दे रही हैं बापू और इस तरह सरोजिनी नायडू ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी तरह पुरुषों से कम नहीं इस डांडी यात्रा में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया सरोजिनी नायडू उनसे मिलने जेल गई महात्मा गांधी ने सरोजिनी नायडू के उत्साह और साहस को देखकर उनको डांडी यात्रा की उस विशाल सेना का नेतृत्व करने को कहा और उन्होंने यह कार्य बहुत सफलता से किया सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो सरोजनी नायडू ने उसमें सक्रिय भाग लिया कई बड़े नेताओं के साथ सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया जेल में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा विदेशी सरकार को लाचार होकर उन्हें जेल से रिहा करना पड़ा आजादी के दीवानों ने एकजुट होकर सच्ची लगन और मेहनत से देश की आजादी की लड़ाई लड़ी बहुत परिश्रम और कठिनाइयों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ सरोजिनी नायडू आजाद भारत के उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुईं अपने जीवन में वो देश की सेवा में ही लगी रहीं 70 वर्ष की आयु में उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ने लगा बीमारी की हालत में भी वो काम में लगी रहतीं 2 मार्च 1949 के दिन उनकी मृत्यु हो गई हिंदुस्तान के बुलबुल और भारत कोकिला सदा सदा के लिए चुप हो गई लेकिन उनकी वाणी की मधुर गुनगुनाहट और उनकी कविताएं आज भी देश के लोगों को जागृति का संदेश सुनाती हैं दुर्बल थे हमारे हाथ पर सेवा हमारी थी सुकोमल अंधेरे में हमने देखा सपना तुम्हारी छटा के प्रभात का चुपचाप हम कोशिश कर रहे थे कल के उल्लास के लिए और सींचा था तुम्हारे बीजों को अपने दुखों के कुओं से हमने मेहनत की समृद्ध बनाने तुम्हारे जगाने के प्रफुल्ल क्षणों को खत हुआ हमारा रक्त जगा देखो निकल रहा दिन, दिन का उजाला सरोजिनी नायडू अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ विनु भल्ला विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता भाग लेने वाले कलाकार नीरज शर्मा सुचित्रा गुप्ता डॉ सुरेश शास्त्री सुनीता कोहली मंजू मैनी और मालती कौशिक ध्वन्यांकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति प्रभुदयाल खट्टर